इंद्रियम ग्राहकम घर उसका स्थानी अच्छा ये शरीर का लक्षण मूल में क्या कहा गया था भोगायतन तो शरीरम फिर दूसरा कहे आगे चेष्टा किन्तु ये सब काल में अतिव्यापति होगी किन्तु चेष्टा भी किसी काल में होगा तो इसलिए निष्कृष्ट लक्षण कहेंगे ने ने ने ने ने ने ने ने शरीर का लक्षण ज्येष्टाश्रय तुम कहने से भी तो काल में होगा ना चेष्टा किसी काल में होगा इसलिए उसमें एक विशेषण जोड़ेंगे अंत्यावय अंत्यावयती चेष्टाश्रय तो अंत्यावय ये काल जो है वो कोई अंत्यावय भी नहीं है उसका कोई अवय ही नहीं है इसलिए दिखाता है अंत्या और ये अंत्यावय का लक्षण स्मरण है किस चीज को अंत्यावय कहेंगे अंत्यावय भी जो है वो अन्य का आरम्भ को होगा तो इसलिए द्रव्यांतर अनारंभक अंत्यावय द्रव्यारंभ का अनारंभ को हो और अवय भी हो दिया था वहां किरणावलि में है विषय <coughs> का लक्षण क्या हुआ था शरीर इंद्रिय इत उपभोग का साधन तो तो तो भी काल भी है जी। इसलिए जोड़ना पड़ेगा जन्य सति। ये भी देना पड़ेगा चेष्टा चेष्टा क्या ये है याद रहा क्या चीज है अनुकूल व्यापार परिहार है इसके लिए जो अनुकूल व्यापार है वो चेष्टा वो सब दिया था किरणावली में हम दिखाया था इसको अंडरलाइन करके वही से देखें चौबीस पृष्ठा में सब किरणावली में है फिर जब न्यायुद्धि ने आएंगे दोबारा देखेंगे उसको अच्छा आगे शीत स्पर्शवत आप्विधा नीतिया अनीश नीतिया विसर्ग नहीं होना चाहिए ठीक है नीतिया परमाणु अन कार्यूपन शरीरंद्रिय विषय भेदा शरीरुलोकईन्द्रिंग रसग्राहकजिह्रवर्ती सरित आप शीत स्पर्श बत्य कहाँ का रूप हो जाएगा बहुवचन का गौरी ऐसे होता है क्योंकि जो अपशब्द है वो स्त्रीलिंगी है और नित्य बहुवचना है इसलिए प्रातिपदिक का क्या है वहाँ न दूसरा नीत स्पर्श बत्ती क्या प्रत्यय हुआ गींप. तो यहाँ बत जो बत्ती बत्ती का गिंप होने से बत, ये बत क्या चीज है तो प्रत्यय क्या है मतु मतु मतु उगित है उगित होने से पुगी तस्टे पुगी तस्टे से गि हुआ तो शीत स्पर्शवती ये हो गया प्रातिपदिक अभी उसमें हुआ शीत स्पर्शी तो मतुब का प्रकृति क्या हो जाएगा शीत स्पर्श तो इसमें है शीत स्पर्श इसमें कर्मधारा है तो शीत ही यहाँ स्पर्श है आगे तदवन तद तद्वती होने से शीत स्पर्शवती आप बहुवचन हुआ द्विविधा ताने से आप दो प्रकार की तो ये अर्थात द्वे विधे यासा की बहुवचन चलता है या ना, ये विधे यासा दो वचन है विधा स्त्रीलिंग है श्ट्रिलिंग जे, जे आपो शब्द स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग है आप किंतु विधे ये विधा ंग होता है संख्याया धा तो धा होने से स्त्रीलिंग हो गया तो इसलिए विधे हो गया नित्या नित्या और अनित नित्य आपको नित्य जल यानी नित्या है परमाणु रूपा तो जो परमाणु है जल का परमाणु वो नित्य है अनित्या कार्य रूपा दियोणु को अनित्य होगा नित्य होगा अनित्य हो जाए ये कार्य है पुनः स्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात ये तीन प्रकार तो के तो अर्थात ये जलो मात्र के ये तीन प्रकार के कह लेंगे शरीरम वरुण लोके जलीय शरीर ये कहा है कहते हैं वरुण लोके पार्थिव शरीर कहाँ है अस्मत अस्मदादी नहते हैं शरीरम वरुण लोके और इंद्रियम रसक्राहकम रसनम तो इंद्रियम रस अगर रस नहीं कहेंगे लक्षण कहाँ अतिव्याप्ति होगी रस नहीं कहेंगे तो अतिव्याप्ति कहा होगी तो किस किस में जाए ग्रहण इंद्रिय में जाएगा क्योंकि आप लक्षण कर रहे हो रसन इंद्रिय का इंद्रिय कह देंगे तो घर इंद्रिय में जाएगी और अगर ये इंद्रियम नहीं कहेंगे तो खाली रस ग्राहक हम कहेंगे तो इसका स्थान हो गया जीवाग्रवर्ती जीवा का अग्रभाग में रहेगा विषय तो है सरित समुद्र आदि ये पृथ्वी में विषय क्या था मृत यहाँ गया सरित समुद्र आदि पदकृत्य में कहते हैं शीत इति तेज आदो अति व्याप्ति वाराण शीत अगर हम शीत यहाँ नहीं कहेंगे खाली कहेंगे स्पर्श बती बत्य आप हो, ऐसे हो जाएगा तो स्पर्श वाला तो ये तेज भी है तेज भी है वायु है पृथ्वी भी है उसमें जाएगा इसलिए कहेंगे शीत ठीक है खाली शीत बत्य हो ऐसा कह दीजिए स्पर्श क्यों कहते हैं तो स्पर्श में तो कर्मधारे है खाली शीत बत्य हो ऐसा कह दीजिए तो इतना होने से कहते हैं आकाश वारणा खाली शीत बत्य हो जो शीत वाला है वो जल है शीत ये एक शब्द है ये शब्द कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा इसलिए एक नंबर टिप्पणी दे दिए शीत शब्दवत्व शीत ये गुण को नहीं कह कर करके अगर ये शब्द को ले लेगा तब तो शीत ये शीतवत्व आकाश हो जाएगा शीतवान आकाश हो जाएगा आकाश में अति व्यक्ति शब्द गुण शब्द गुण, गुण है ये जो गुण का न उसमें शब्द है ना शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा जो शब्द है तो सीता अगर नहीं कहेंगे तो सीता शीत शब्द को ले लेगा तो सीता अर्थ को नहीं के शब्द को ले लेगा तो सीता शब्द आकाश में रहेगा तो सीता शीतवान आकाश लक्षण चला जाएगा आकाश में तो उसे क्या दोष होगा आगा चलूं। आगा चलूं। तो क्या दोष होगा अतिव्यक्ति अच्छा तो आकाशवारण है स्पर्श इतनी ठीक थी। है अब हम शीत स्पर्श बत्य पूरा कह देंगे तो शीत स्पर्श ये भी काल में रहेगा क्योंकि सारे पदार्थ काल में रहेंगे कालिक संबंध है सारे पदार्थ काल में रहेंगे कालिक संबंध है अर्थात किसी काल में सारे पदार्थ रहेंगे इसलिए कोई भी पदार्थ का अधिकरण काल भी हो जाएगा काली का संबंध से कहा जाता है और काली संबंध से सभी पदार्थ काल में रहें खाली इतना नहीं अर्थात काली का संबंध से अग्नि भी ह्रदय में रहेगा काली के संबंध से ऐसा नया इको का मत है अग्नि भी ह्रदय में रहेगा काली का संबंध से कहीं कैसा होगा किसी काल में हो सकता है आज नहीं है काली का संबंध से कोई भी पदार्थ किधर भी हो सकता है सिद्धांत आगे आएगा इसका विचार विचारधारे अच्छा तो, बड़ बड़ कैसे बड़ोबान बड़ हाँ वो कहते हैं बड़ोबान वास्ते भी क्या है ना वो जो आग्नेय गिरी होता है ना तो समुद्र में जो आग्नेय गिरी होते हैं वहाँ से जब अग्नि उदगीण होगा वो जल को भी मतलब तोड़ करके और ऊपर तक आ जाएगा वो दिखने लगेगा तो वास्तविक तो उसी को ही बड़ोवान नहीं तो केवल जल में अग्निशयों को कितना भी हो जल तो बाष्प हो जाएगा उसमें अग्नि कभी दिखेगा नहीं बाष्प हो सकता है वो बड़ो बन आला तो उसी को ही बड़ा बन शब्दों से कहा गया है ऐसे अर्थात आधुनिक लोग कहते हैं क्योंकि <laughs> और कोई उन्हें कहा क्योंकि जल तो बाष्प ही हो जाएगा अग्नि रूप आएगा नहीं उसका तो काला दौ अति प्रशक्ति वारण है तो शीत स्पर्श ये कहने पर भी ये लक्षण काल में जाएगा क्योंकि शीत स्पर्श ये भी काल में रह जाएगा इसलिए कहते हैं कि शीत स्पर्श कालिक संबंध से काल में रहेगा काला दौ अति व्याप्ति काला दौ काली के न काली का संबंध न रहेगा किंतु हम कहते हैं समवाय सम्बन्ध न तो समवाय सम्बन्ध न शीत स्पर्श अति तब ती होगा क्योंकि जल समवाय सम्मान से, से जल में शीत स्पर्श रहेगा आगे इंद्रियम रस रसनम कहा तो अभी कहते हैं कि रस नहीं कहेंगे लक्षण कितना होगा इं, इं, इंद्रियम इं, इं, इं, इं, इं, इं। तो कहते हैं कि खाली इंद्रिय कह देंगे तो कहा अति व्याप्ति होगी अन्य इंद्रिय में इसलिए कहते हैं तो तोगा दो अति व्याप्ति वाराण रस अच्छा अभी इंद्रियम नहीं कहेंगे तो कितना होगा रस ग्राहक रस तो इसको कहते हैं तो रस ग्राहक हम कहेंगे ये कालादि भी है तो कहें इतना दूर जाना नहीं है रसन इंद्रिय रस सन्निकर्ष रसन इंद्रिय का रस के साथ सनिकर्ष होगा तभी तो, तो रस का ग्रहण होगा ये सनिकर्ष भी ये रस ग्राहक है रस ग्राहक अर्थात रस ज्ञान जनक तो होने तो से रसन रस शनिकर्षा दो आदि कहने से अब कालो इत्यादि कुछ भी है वो सब में अति व्याप्ति उसका निराश करने के लिए इंद्रिय भी कहना पड़ेगा तो आगे दे दिया विषय हो गया सरित समुद्र आदि आदि कहा से जो है ग्रहण है, वहां भी घाणेन्द्रिय और पृथ्वी के साथ शनि घर सा होगा तो वहां भी रहेगा ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाते हैं अर्थात बुद्धि वैशाल अद्यार्थम तो एक ही को सर्वत्र देंगे तो हमको अलग अलग चीज पता नहीं चलेगी तो से जो शरीर समुद्र आदि आदि कहने से तड़ाग तड़ाग पुष्करणी तालाब आगे हिम हिम बरक करका, करका फिर आगे आदि अर्थात और तो भी कुछ लिया जा सकता है जैसे के घ्राणेन्द्रिय विषय देश में जाता नहीं विषय आ जाता है घानेन्द्रियो के पास तो उसका छोटा छोटा परमाणु वहाँ से निकल करके आते हैं अन्य तो घ्राणेन्द्रिय स्वयं पृथ्वी भी है और वो जो छोटा छोटा पृथ्वी परमाणु आया ये दोनों में संयोग हो जाएगा तो होने से जो आया पृथ्वी परमाणु उसमें गंध है तो ज्ञानेन्द्रिय पृथ्वी परमाणु के बीच में संयोग हुआ जो आया हुआ आगंतुक पृथ्वी परमाणु उसमें समवाय सम्बन्धी में गंध है तो होने से संयुक्त तो समवाय होकर के ज्ञानेंद्रिय और वो गंध के साथ संयुक्त समवाय इसे सब आगे देंगे यहाँ टीका में देते हैं किन्तु हम लोग वहां देखे नहीं बोल करके हम उसको कहते हैं इसलिए टीका में दे दिया देखिए एक नंबर टिप्पणी नीचे दिया रसना संयुक्त समवे सन्निकर्ष रसन इंद्रिय किस पदार्थ से बना हुआ है जल जल। इसका सन्निकर्ष होगा जल के साथ तो जल में अथवा पृथ्वी तो के साथ भी सन्निकर्ष हो जाएगा द्रव्य द्रव्य में सन्निकर्ष संयोग होगा अभी रसन इंद्रिय के साथ संयुक्त तो हो जाएगा कोई द्रव्य उस द्रव्य में रहेगा रस इसलिए दे दिया रसना संयुक्त समवेतत्व सन्नीकर्ष होगा रसना संयुक्त तो समवेत तो हो गया रस रसना के साथ संयुक्त तो हो जाए शनिक रसना के साथ संयुक्त तो हुआ द्रव्य द्रव्य में समवाय समय रहेगा रस इसलिए रसना संयुक्त तो समवेत तो ये हो गया शनिकर्ष आगे मूल में आदिना हिम ए तड़ाक हिम करक आदिना संग्रह दीपिका देखिए अभी आप लक्षण कह दिए अभी जल का लक्षण क्या कह दिए शीत शीत स्पर्श व्य अभी एक जल का दियोणुक दो परमाणु मिला एक दियोणुको बना तो जिस समय में दियोणुक बना उस समय में उसमें रस रहेगा एवं उसमें शीत स्पर्श रहेगा उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम तिष्ट इसलिए जिस क्षण में दियोणुको का उत्पन्न हुआ उसी क्षण में उसमें शीतस्पर्श रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा अभी द्वितीय क्षण में वो नाश हो गया अभी शीतस्पर्श तो उसमें उत्पन्न ही नहीं हो पाया तो आपका लक्षण है कि शीत स्पर्शवान जल होगा तो भी उसमें जाएगा वो लक्षण वो दियोणुको में नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं दीपिका में उत्पन्न विनष्टे जले अव्यापति वारण तो जो द्वितीय जो दियोणुक है वो जल है लक्ष्य है उसमें लक्षण जाना चाहिए किंतु तो अभी क्या हुआ उसमें लक्षण नहीं गया नहीं गया तो क्या दोष हो गया अव्याप्ति इसलिए जले अव्याप्ति वारणा क्या कहना पड़ेगा शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व अपर जाति मत्व ये लक्षण जाति घटित लक्षण कहते हैं अभी क्या होगा जो जल का अभी कुछ स्त्री को बचा है ये सामने में हम देखते हैं उसमें जलत्व तो जाती रहेगा ये द्रव्यो का अपर जाति है अपर अर्थात न्यून देश वृत्ति होने से अपरों कहेंगे अधिक देश वृत्ति पर तो ये जो जल तो हुआ ये द्रव्य तो अपर जाति है तो द्रव्यो अपर जाति जाति मान तो अभी जो त्रियाणुको अथवा अभी कुछ महज हमारा सामने में है उसमें शीत स्पर्श है शीत स्पर्श के साथ उसमें जलत्व जाति भी है तो शीतस्पर्श और जलत्व समानाधिकरण हुए अधिकरण कौन है जल। ये जल तो शीत स्पर्श समानाधिकरण जलत्व जलत्व के स्थान पर लिख देंगे द्रव्य तो अपर जाति द्रव्यत्व का ये अपर न्यून है शीत तो स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व अपर जाति ये जाति जो हुआ ये जाति जो को जल का उत्पन्न हुआ था द्वितीय क्षण में नष्ट हो गया उसमें ये जाति रहेगी तो लक्षण जाएगा न्यून देश वृत्ति वो, वो वो वो जो, जो महजल हमारा सामने अभी है घट उसमें द्रव्यत्व का अपर जाति जल तो रूप जाति रहेगा और उसमें शीत स्पर्श है तो होने से ये जो जाति हुआ जो कि शीत स्पर्श का समानाधिकरण हुआ ये जाति हुआ ये जाति वो जो दियण को उत्पन्न हुआ था एक क्षण रहा उसमें भी ये जाति रहेगी शीत स्पर्श नहीं रहेगा किंतु वो जाति रहेगी हम वो जाति को कहते हैं जो जाति शीत स्पर्श के साथ समानाधिकरण होता है <imapartcause> यहाँ किंतु नहीं है समानाधिकरण आवश्यक नहीं है वाला जो, तो जो जाती है शीत स्पर्श के समानाधिकरण जो तो जाती है जाती के साथ जलत्व जाति शीत जाती है जाति जल में रहेगा जो घट में जल है अच्छा। उसमें शीत स्पर्श रहेगा उसमें जलत्व रहेगा तो ये जो जलत्व रहा घट में जल में घटनिष्ठ जल में जलत्व रहा ये शीत स्पर्श के हुआ जलतो जाति कितने पूरे है। जलतो जाति कितना है? उसका संख्या कितना है? प्रति में अलग-अलग तो होगा घटत जाति कितना है एक नित्यम एकम अनेक अनुगतम तभी जो जलतो जाति घटनिष्ठ जल में है वही जलतो तो जाति वो अनुगम में रहेगा रहेगा तो लक्षण अभी जाएगा उसमें दीवणु में वो जलत्व जो की शीत स्पर्श के साथ समानाधिकरण है घटनिष्ठ जल में वही जलत्व दियोको में भी रहता है तो होने से तो लक्षण ये हो जाएगा शीत स्पर्श समान अधिकरण द्रव्य तो जल का लक्षण हो जाएगा इसको कहते हैं जाति घटित लक्षण नहीं तो आप खाली कह देंगे शीतस्पर्श व्यव कहेंगे वो प्रथम क्षण उत्पन्न उत्पन्न उत्पन प्रथम क्षण में जाएगा नहीं लक्षण अच्छा जो तो घटनिष्ठ जल में शीतस्पर्श है, है उसमें शीतस्पर्श है घट जल में शीत स्पर्श है घटनिष्ठ जल में जल तो जाती है ये जल तो जाति द्रव्य तो का अपर जाति है द्रव्य तो जाति बड़ा है ना जल तो जाति बड़ा है इसलिए द्रव्यो का अपर जाति हो जाएगा जल तो जाति तो हम जलत्व नहीं कह करके द्रव्य तो अपर जाति कहेंगे हाँ। क्योंकि शीत स्पर्श के साथ समानाधिकरण जलत्व ही होगा शीत स्पर्श के साथ समानाधिकरण गंधर नहीं होगा गंधव रहता है कहीं शीत स्पर्श कभी जल पृथ्वी में हो गया पृथ्वी का गुण शीत नहीं है वो तो संबंध से हुआ इसलिए शीत स्पर्श के साथ समानाधिकरण तो द्रव्यत्व का अपर जलत्व तो ही होगा तभी घटनिष्ठ जल में शीत स्पर्श भी रहा और द्रव्यो अपरजाति भी रहा तभी शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यो अपर कौन हुआ कौन सा जाति जलत्व तो तो हुआ ये जल तो को में रहेगा जो नष्ट हो गया तो अभी उसको हम लक्षण कहेंगे वो दियोण को जल है क्यों कहेंगे उसमें शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्य तो अपर जाति है अपर जाति मान शीतस्पर्श नहीं है किन्तु शीतस्पर्श का समानाधिकरण है जो द्रव्य तो का अपर जाति वो उसमें है तो होने से लक्षण हो जाएगा शीत स्पर्श समान अधिकरण द्रव्य तो अपर मान वो को हो जाएगा तो लक्षण जाएगा उसको शीत स्पर्श कहने से जाएगा नहीं किंतु द्रव्य तो अपर मान इस प्रकार करने से लक्षण जाएगा जाति कितने जल तो जाति कितना है वही जो सामने घट में जल में जल तो जाति है वो दियोणुको में भी वही जल तो जाति रहेगा जल तो जाति भिन्न नहीं होता शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्य तो अपर उसमें नहीं रहा नहीं रहा नहीं तो बाकी क्या जो जाति शीत स्पर्श समानाधिकरण हुआ वही जाति उधर है हम जाति को कहते हैं हम उसका समानाधिकरण को अभी नहीं कहते हैं हम विशेष हाँ वही जाति जो मनुष्य काला कोट पहन करके वही खड़ा था ये मनुष्य है अभी उसमें कालाकोट नहीं है कितु कहते हैं ना ये वो ही मनुष्य है इसी प्रकार के कथन करते है आगे दीपिका में दिया शीतम शिला तलम इत्यादो जब कहते शीला शिला पत्थर पत्थर शीत कैसे हो गया तो कहते पृथ्वी का तो लक्षण शीत बोलकर के आप नहीं कहे जल ही शीत होता है इत्यादि जल संबंधात एवं शीत स्पर्श भानम इसलिए वहां जल का संबंध से शीत स्पर्श हुआ नहीं तो शीत शिलातल शिलातल हो गया पृथ्वी तो शीतम पृथ्वी इस प्रकार की बन जाएगा तो पृथ्वी में अगर ये लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए कहते हैं हुए तो जल जो वायु के द्वारा जो जल करने लाए जाते हैं उसका संबंध से वो ठंडा हो जाता है अन्य सर्वम पूर्व रीत्या बाकी सब ठीक है यहाँ भी कहा गया कि यह नित्या परमाणु रूपा कहा गया तो नित्या है नित्य का क्या लक्षण है प्रथम लक्षण था द्वितीय लक्षण प्राग भाव प्रतियोगिता और तृतीय प्रागभावा आप दोनों पार्शो में कह सकते हैं यहाँ देखिए नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया <coughs> नित्यत्वम किरणावली में बाम पार्श्व में नित्यत्व ध्वसा प्रतियोगित्व प्रागभावा प्राग भावा ये लक्षण एक यहाँ दे दिया और मूल में दिया था ध्वंस भिन्न सति ध्वसा अब दूसरा बना लेंगे प्राग भाव भिन्न सती प्राग तीसरा लक्षण हो गया और अनित्यत्व का लक्षण क्या था सती नहीं प्रतियोगित वाह दोनों में से कोई हो इसको आगे दे दिया अनित्यत्व पूर्ववत ध्वंस प्राग भाव अन्य तरह प्रतियोगिता दोनों में से कोई एक का प्रतियोगी हो जाए दे जा, दिया ठीक आगे उष्णस्पर्शवत्ज तच द्विध नित्यं परमाणु अंकार शरीरंद्रिय विषय भेदा शरीरमादित्यलोके आदिलोक प्रसिद्धग्राहक रूपग्राहकं चक्षुः ताराग्रवर्ती दरिया करज विषयचत भौम दिव्यौदीयाकजभेदा भौम्बादी अविधन दिव्युदादी परिणाम हेतु परिणाम हेतु रौदर्य आकर, आकर उष्ण में क्या समास मतलब उपर्श से ये है द्वंद्व समासमद तो ये कर्मदार हो गया आगे मतुप हो गया उसमें स्पर्श वाला ये तेज हो गया तिविधम तत् कहने से तेज दो प्रकार गया। नित्याम नित्याम। नित्याम के गया, नित्यम अनित्यम नित्यम परमाणु रूपम और नित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम पूर्ववत शरीर इंद्रिय विषय भेद शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम जल का शरीर कहाँ प्रसिद्ध था वरुण लोक में और पृथ्वी का शरीर अस्मदा दीना क्या कहते हैं आदित्य लोक में प्रसिद्ध इंद्रियंग रूप ग्राहक चक्षु कृष्ण ताराग्रह वर्ती तो में रेप छुट गया तो कृष्ण ताराग्रह वर्ती तो इसमें अगर इंद्रियम नहीं कहेंगे तो कहाँ जाएगा तो काल में जाएगा तो, और रूप ग्राहकम नहीं कहेंगे तो अन्य इंद्रिय में जाएगा इसमें लक्ष्य कौन है चक्षु लक्षण कितना है इंद्रियम रूप ग्राहकम और कृष्ण ताराग्रवर्ती ये स्थान कथनम किरणावली में ऊपर में देखिए द्वितीय पंक्ति में मूले है रस ग्राहकम इति प्रतिक्रिया एत प्रयोजन कथनम रस ग्राहकम ये इंद्रिय का क्या प्रयोजन है इसको कहते हैं रस ये इसका प्रयोजन है और जीवाग्र वर्ती स्थान कथन ये लक्षण का घटक अंश नहीं है स्थान कथनम रसनमति संज्ञा कथनम लक्ष्य कहते हैं वह इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम कह करके संज्ञा अर्थात लक्ष्य ये पक्ष का नाम लेते हैं इसी प्रकार के सर्वत्र ये जान ठीक है।, है आगे अच्छा, तो कृष्ण तारा अग्रवर्ती चक्षु में जो कृष्ण तारा है कृष्ण तारा का भी केंद्र में है ये कृष्ण तारा का अग्रवर्ती पूरा कृष्ण तारा में चक्षु इंद्रिय नहीं है उसका बीच में और एक सफेद दिखता है ना वही उसका वास्तविक लेंस है कैमरा तो इतना बड़ा होता है उसका लेंस छोटा होता है वही उसका लेंस है विषय चतुर्विध है तेज का विषय चार प्रकार तो चार प्रकार के तेज होते हैं भौम दिव्य औदरिय आकरज भूमो भवती भौम दिव्य भव इति दिव्य उदर भव इतिदर्य और आकरजे भव आकरे आकर जायते आकरज इसको सब कहते हैं भौमम बन्यादिकम भूम भवि भौम बन्यादिकम ये जो काष्ठ इत्यादि में सब दिखते हैं और दिव्य कहते हैं दिवी भव दिव्य तो दिव्य कहते हैं विद्युत तो विद्युत कहा से आता है कहते हैं अबिंधनम भौग्री है तो आपह इंधनम तो जल का ही ये संघर्ष से ये होता है अबिंधनम कैसे अगे औदरियम अर्थात उदर में भी बनी है भुक्त परिणाम हेतु औदरियम जो भुक्त भुक्त खाया गया उसका परिणाम भुक्त कहते हैं पीत जो पिया गया उस सबका भी परिणाम का हेतु है परिणाम हेतु ष्ठी आकर जम सुवर्णादि जो सुवर्ण है वो भी तेज पदार्थ लोग कहते हैं सुवर्णादि कहते हैं वो तो इतना भारी होता है तेज तो ऊपर जाना चाहिए कहते पार्थिव अंश बहुत ज्यादा है तो इसलिए कहते हैं वो दिखता है पीला रंग दिखता है कहते हैं वो पार्थिव अंश का रंग है क्योंकि तेज का जो वर्ण होता है ये तो फांसुरु होता है तो ये जो उसमें पीता रंग दिखता है वो पृथ्वी का पदकृत्य में उष्णेति जला दो अति व्याप्ति वर्णय उष्णेती उष्ण नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना होगा स्पर्श व तेज स्पर्श जल में भी है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी और अगर हम शीत स्पर्श वत कहेंगे एक काल में भी जाएगा शीत स्पर्श काल में भी रहेगा उसनस्पर्षा। कैसे उष्ण स्पर्श उष्ण स्पर्श एक काल में भी रहेगा इसलिए काला दो अति प्रसंग वारणाय समवाय सम्बन्धे न काल में उष्ण स्पर्श किस समंस रहेगा काली का समंस तो समवाय सम्बन्धन कहने से वो तेज में ही रहेगा आगे इंद्रियम अगर हम ये रूप ग्राहकम नहीं कहेंगे खाली इंद्रियम कहेंगे तो कहते हैं ग्राणा दो अति व्याप्ति हो जाएगी खाली इंद्रियम कहेंगे तो ग्राणा में भी जाएगा ग्राणा घ्राणादो अतिव्याप्ति वारणा रूप ग्राहकम और खाली रूप ग्राहकम कहेंगे, तो, कहेंगे तो काल में जाएगा कालादो अति व्याप्ति निरसनाये काल भी रूप ग्राहक है जनयानाम जनक जगतम आश्रयो मत काल में हो जाएगी। इति पदम प्रत्येकम कहा है ये शब्द इंद्रिय विषय इंद्रिय इंद्रिय विषय विषय भेदात अभी हम लोग विचार कर लिए कहाँ तक इंद्रियम रूप ग्राहक चक्षु हाँ कर दोनों जगह में घट जाएगा भेदात तो अर्थात ये ये सब भेद है अर्थात विशेष है दोनों जगह में घट जाए भीका में आगे कहते हैं आदिपदेन खद्योत गेज प्रभृत परिग्रह परिग्रह तो भौम बदिकम का आदिक खद्योत गेज खद्योत जुग्न तो उसका जो तेज है वो भी भौम है परिग्रह ग्रहण वो भी क्योंकि दे दिया बन्यादिकम आदिपद से किसको लेना है कहते हैं खद्योत और अबिंधनम दिव्यम विद्युत आदि यह भी आदि कहा तो कहते हैं आदिना अर्क चंद्र आदि नाम परिग्रह अर्क चंद्र अर्थात ये जो दिव्यम विद्युत आदि आदि से चंद्र किंतु अर्क चंद्र अबिंधन नहीं है दिव्य बनी विद्युत है अर्क है चंद्र है किंतु तो उनमें से केवल विद्युत ही अबिंधन सभी अबिंधन नहीं है अच्छा आगे भूत आप इन आप इंधन अर्थात जल का ही संघर्ष हो करके वो बिजली दिखती है ना तो इसलिए अप ही वहा ईंधन हुआ ईंधन अर्थात तो उसका प्रयोजक हो कुछ जलता नहीं हुआ प्रयोजक हुआ आगे पृष्ठा में देखिए किरणावली में ये द्वित पाराग्राफ का कर दसम पंक्ति में है मूले दिया ना च च च च आकरजम इति भेदात का दसम पंक्ति आगे पृष्ठा किरण बोले अठीस पृष्ठा में तो विग्रह पहले दिखा दिए च च दिव्य दिव्यद भूमो भव भौम बन्यादीक आदिना खद्योत औषध मणिया तेज परिग्रह कभी औषध में भी तेज होता है कोई मणि में भी तेज होता है होता है औषध में तेज अर्थात कुछ औषध में बहुत गर्मी रहता है तो कहते हैं वो तेज है और अबिंधनम आप एवं ईंधनम ईंधनम अर्थात उद्दीपन प्रयोजक ये तद विद्युतादीति आदिना सूर्य चंद्र तारकादिना तेज परिग्रह और समुद्रस्थ बड़वानल परिग्रह और अशनि परिग्रहस्य अशन जो वज्र कहते हैं अभी वही विद्युत वास्तविक है वो विद्युत किसी अगर मतलब समीप में पार्थिव पृथ्वी के साथ शॉर्ट सर्किट होने के लिए उसको कोई अगर उपाय मिल जाएगा तो उसमें वो आ जाएगा नहीं तो अगर कोई उपाय नहीं आ पाएगा कितने ये जो इलेक्ट्रिक वायर है अगर आप उसका एक मिलीमीटर दूर में जाएंगे तो आपको खींच लेगा किंतु आप अगर दस मीटर दूर में रहेंगे नहीं खींचेगा इसी प्रकार की अगर वो बिजली जो चमकता है अगर वो किसी चीज के पास आ जाएगा तो हो जा सकता है किंतु अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं उधर ही उधर रहेगा तो जब वो किसी के माध्यम होकर के आ जाता है कहीं आकर के पूरा झटका लगाएगा हम उसको ये कहते हैं जो वज्र कह देते हैं, असनी वज्र पहले तो सब सुनते थे वज्र मतलब पत्थर है और इसका साइज ऐसे होगा अर्थात मतलब इतना लंबा होगा ऐसे होगा कहीं को दिखा देगा कहते यही वज्र है अर्थात जो असनी जो विद्युत चौके फिर उसमें कि हाँ अच्छा होता होगा बचपन क्या जो सुनेंगे वो तो मान लें तो समुद्रस्त बड़वानल और असनी असनी अर्थात वज्र असनी अर्थात वही विद्युत का ही आगे चल के जो अंश हो जाता है आगे दे दिया भूक्त वही किरणावलिंग भुक्त ओदनादेह परिणाम का अर्थ पाक हेतु तेतु औदरियठराग्नि जा। आगे जहाँ पाठ चलता था भुक्त भुक्त अन्नादेह खाली अन्नादे पीत जल से उपलक्षण है परिणामो री री परिणाम के ऊपर कर परिणामो जीर्णता रेप चाहिए जी कर दीर्घकार ये सब का परिणाम परिणाम का अर्थ जीर्णता तस् हेतु औदरियम उदर में होने वाला जो अग्नि औदरियम इत्यर्थ आगे दिया आकरजम सुवर्ण आदि सुवर्ण टीका में दे दिया आदिना आदि परिग्रह ये सब आकर होते हैं ये सब तेज पदार्थ एक नंबर टिप्पणी दिया सुवर्ण रजतम ताम्रम रीति कांस्य तथा त्रपु शीशम कालायसम च लोहानि लोहा चक्षेते। इसको सब लोहा कहा जाता है तो सुवर्णम रजतम ताम्रम रीति रीति के लिए आगे दे दिया वही रीति पीतलम आगे कांशियम तथा तो त्रपु त्रपु अर्थात रंगम रंगम अर्थात कहते हैं जो लंटन छिद्र हो जाने से जो जिसमें करते हैं उसको त्रपु कहते हैं रातल हम दे दिया पित्तल एक पदार्थ होता है ना ये जो बड़ा बड़ा ये जो हंडी बनता है पित्तल से काला ऐसा अर्थात जिसको हम लोहा कहते हैं शीशम शीशा अलग पदार्थ होता है वो बटकरा का नीचे देते हैं उसको वेट एडजस्ट करने के लिए और काला यसम, काला यसम जिसको हम लोहा कहते हैं तो एत एच एवं अष्ट लोहानी ये सबको संस्कृत में सारे को लोहा कहा जाता है उसमें से काला यसो हो गया जिसको आजकल हम लोहा कहते हैं का मिला हुआ है तो नपू जो है वो तो रंगा है उसमें ये जो कांक्ष्य होता है एक में जिंक और एक में ब्रॉन्ज जो कांक्ष्य होता है उसमें जिंक और जो पित्तल होता है उसमें ब्रॉन्ज तंबा के साथ दोनों को हैं। दोनों को यहाँ रीति कह दिया ना, ना कांश्य तो अलग रखा है रीति पित्तल कहा तो आजकल विज्ञान में थोड़ा अलग हो गया ना ये लोग कहते तंबा चीज हैं उसमें जिंक मिलेगा तो कांक्ष्य हो जाएगा और उसमें ब्रोन्ज मिलेगा तो पित्तल हो जाएगा मूल चीज तांबा यहाँ तो तांबा ता ता ता दिया नहीं ताम्रताम्रो है इसमें ताम्रो तो ताम्र। ताम्र ता है ठीक है ठीक है आज यहाँ तक ओ शंकर शंकर्यंग केशव